भारत भारत आज भारत के पास ताकत है हजारों साल पहले भी हमारे पास ताकत थी मगर भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल बचाव में किया है जी हां भारत ने अपने हजारों साल के इतिहास में किसी भी देश को गुलाम बनाने की कोशिश तक नहीं की देशभक्त रेडियो सालों से भारत पर राज कर रहे या अब भारत को गवान कर रहे उन सभी लोगो को सलाम करता है